शहजादी, मैं खुद सब घोड़ों की सवारी कर सकता हूँ। ओह, बहुत खूब, मुझे बहुत मशहूरत हुई। और एक घोड़ सवार शहजादा मुझसे क्यों नहीं कहा करना चाहेगा? खैर, आप एक, क्योंकि आप एक आ, शहजादी हैं ना? इन सब हीरे, जवाहरात, ये महल, तमाम दौलत, इन सब की वारिस आप ही हैं, है ना? अ, मैंने उस इतना मोहब्बत भरा है इसलिए शहजादी साहिबा मैं निकाह में आपका हाथ मांगता हूँ <laughs> बस मेरा हाथ ही तो इसके मायने ये है कि मेरा बाकी जिस्म कुमारा रहेगा यकीनन क्या शहजादी साहिबा ये वो मुकाम है जहां आपको हाँ कहना है ये वो मुकाम है जहाँ आप मेरी पुरकشش आवाज को कहते सुनोगी नहीं नहीं नहीं एक मिनट नहीं ओ हेजल, तुम एक बादशाह की बेटी हो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ, ये याद रखना कितना आसान है आ, तुम्हारे आगे तो तुम मेरा दिमाग जवाब दे चुका है کسی سے تو تمہیں نکاح کرنا ہی ہوگا تم نے کتنے ہی نوجوان دولتمند مند شخصیتوں سے ملاقات کی ہے ٹھیک ہے باجان میں کسی ایسے سے نکاح نہیں کرنا چاہتی جو آپ کے تخت و تاس سے نکاح کرنا چاہتا ہے میں کسی ایسے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں جو مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہو جو مجھے اسی وجود میں قبول کرے جو مجھے ہسائے میں آپ کے قائدوں پر چل کر تنگ آ گئی ہوں نکاح کے قائدے گفتگو کے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 कायद महसूस होता है अब्बा जान मैं किसी ऐसे को चाहूंगी जो हस्मू को और जिसके साथ मैं रक्स कर सकूं ओ फिर मुझे तुम्हारे लिए किसी जोकर को ढूंढना होगा मिस्टर डंकन अगले उम्मीदवार को बुलाओ चलिए देखते हैं ओ मैं आपसे माफी चाहूंगा बादशाह सलामत बस यही सत्य थे शहजादी सभी शाही रईसों से ये कैसे मुमकिन है? खैर मुझे इस बात की हैरत है बादशाह सलामत। एक महीने से ज्यादा वक्त हो गया है जब से वो उनसे मुलाकात कर रही हैं। ओह <laughs> मुझे आपका मजाकीय अंदाज पसंद है मिस्टर डंकन। ओह मेरी खुश किस्मती है शहजादी साहिबा। आ, क्या आप एक लतीफा सुनना चाहेंगी? मैं एक मजाकिया शख्स हूँ। � अब हम किसे बुलाएं? अगर सभी रहिस उम्मीदवार नकार दिए गए हैं तो ए, फिर मुझे लगता है कि हमें ये जगह आम शहरियों के लिए खोल देनी चाहिए बादशाह। ओह याहूना, अब और क्या होने वाला है? ठीक है, डंकन, तो फिर अब आम शहरी ही होंगे। <coughs> सब ध्यान दीजिए।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 और मैं हसासी और खूबसूरत हूँ उसका ध्यान रखना। ओ यकीनन। बिना शक मेरे दोनों बेटे खूबसूरत हैं। चलो तुम्हें तैयार करो। तुम में से एक कल शाहजादी का शाहर बनने वाला है। मुझे इस बात की खुशी है। ओ मुझे चाँद पर ले चलो। मैंने कहा था कि चाँद पर ले चलो। तुम अहमखो। پر اس میں بھی لطف ہے ادھر آو او میرے خوبصورت بیٹو جاؤ اور میرے لیے وہ شہزادی لیاؤ آبا چلو چلیں ایرک میرا سوٹ او اس کیلئے میں تمہیں ایک سبق سکھاؤں گا او میرے بھائی کہاں جا رہے ہو کچھ خاص بات ہے کیا خوشی ہے کہ تم نے غار کیا मैं यकीनन ऐसा ही लग रहा होऊंगा जैसे मैं किसी खास बात के लिए तैयार हो रहा हूं। <laughs> नहीं, मैंने तुमसे पूछा क्योंकि तुम्हारे बाल अजीब लग रहे हैं। ओह, तुम मेरा सूट खराब कर रहे हो। हमें महल जाने में बहुत देर हो रही है। ओह, ओह, लेकिन महल में क्यों? मुझे बताओगे? जैक, चलो चलें। हम चलो भी मैं तुम्हारा भाई हूँ क्या मैं भाई नहीं हूँ ए खुदा हाँ तुम हो इसीलिए तुम्हें नीचे उतरने की जरूरत है और अपने भाइयों को जाने दो कि वो शहजादी का दिल जीत सकें वो आज अपने शाहर का इन्तेखाब करेगी उतरो और जाओ यहाँ से फु चलो चलें एरिक अलविदा मेरे बेटों ओ अब्बा मै मेहरबानी कीजिए मेहरबानी लिए? शहजादी का दिल जीतने के लिए मुझे भी जाने दीजिए मुझे जाने दीजिए। ये एक मिसाल है अहमत कहीं के तुम्हें असल में उसका दिल जीतने की जरूरत नहीं है उसे तुम्हारा इन्तेखाब करना होगा। पर वो इन्तेखाब करेगी आप ही तो कहते हैं कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए मेरा मतलब है ठीक है मेरे पांव छोड़ो और जाओ यहां से। तो हैंड्स क्या तुम्हारे ख्याल से महल में दाखिल होने पर मुझे सीने का हुनर दिखाना चाहिए? नहीं भाई वो तो मास्टर कार्ड है अपनी सारी शिफ्टें शुरुआत में ही मत दिखा दो तुम इप्तिदा करो हिसाब किताब के कायदों से तो उसे हुश कर देगा। हे सुनो भाइयों अरे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 जरा इसका दिमाग तो देखो, एक जूता, आखिर तुम इससे करने क्या वाले हो? खैर क्या पता क्या हो? मुझे इसकी शायद किसी बात के लिए जरूरत पड़े। ओह हाँ, शायद शाजादी को एक फटे पुराने जूते की जरूरत पड़ जाए। क्या हो यदि उसके बिल्कुल नए जूते घूम हो जाए? क्या तुमने ये सुना? मैंने तो इस पर ज्यादा देर नहीं मैं कुछ और ढूंढ लूंगा भाइयों देखो मुझे और क्या मिला ओह एक बार फिर नहीं इसे क्या हो गया है देखो ये इस कीचड़नी चीज को मुझसे दूरी रखो कीचड़ ये तो कीचड़ है तुम्हें क्या हो गया है खैर पता नहीं क्या हो शायद मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है, है।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 बहुत खूब अब मुझे बताओ तुम्हारे ख्याल से तुम किस वजह से इस निकाह के काबिल हो मैं एक मर्द हूँ और तुम एक औरत हो ओह शुक्र है ख़ोदा का कि तुमने ये साफ कर दिया मैं तो जल्दी ही दाढ़ी उगाने की सोच रही थी <laughs> फिर बस इतना ही दोबारा तुम्हें दौलत की ज़रूरत नहीं है ना ओ पर बिना दौल या इसी वक्त निकल जाओ। ओ नहीं, अब्बा, क्या आप ये जाना नहीं चाहोगी कि मुझे क्या महसूस होता है? हाँ, यकीनन, इसकी बाबत तुम क्या महसूस करती हो? नहीं, नहीं, क्या नहीं, क्या ये जरूरी है? हर कोई जो नकारा जाएगा उसे दरिया में फेंका जाएगा। अगला है महोत्तरम हैंज हैमिंगबे। बाकी दूसरी हुनरों के साथ वो एक लैटिन की आलिम है। फिर बहुत खूब। क्या तुम मेरे लिए लैटिन में एक नज़म सुना सकती हो? अब मैं यहाँ इन महोतरम हैंस की तरह कोई लैटिन की आलिम तो नहीं हूँ, पर मुझे इल्म है कि ये लैटिन तो बिल्कुल भी नहीं है, है ना? क्या तुम कोई और सुबान बोल सकते کتنی رومینٹک ہے بہرےدار اگلا نہیں نہیں ننی جب کیا فرمایا اس نے کیا وہ ایک نظم دی شہزادی سائبا اس نے کہا کہ اس کی پتلون گیلی ہونے والی ہے اسی پلی سے پھینک دو نہیں نہیں نہیں نہیں میرے بال میرا سوٹ نہیں आह मैं उकत आ गई हूँ क्या मैं घूमने जा सकती हूँ नहीं बिल्कुल नहीं और बहुत से उम्मीदवार आने वाले हैं अभी अगला अगले हैं मौतरम एरिक हेमिंग्वे, वो मौतरम हैंस हेमिंग्वे के भाई हैं और वो आली में हिसाब किताब के कायदों के कायदे हिसाब किताब के कायदे हमारे लिए हिसाब किताब रखना बहुत पहले ही उख़ता गई हूँ अगला नहीं रुकिए मैं तैयार नहीं सकता पर मैं सी सकता हूँ मुझे सीने ने दीजिए कम से कम मुझे कष्टी दीजिए ये तो एक कत्ल है ओ बकवास बंद करो पानी इतना गहरा नहीं कि तुम मर जाओ ओ रुको, अहम <laughs> कहीं के ओ हाय भाई तुम यहां क्या कर रहे हो क्या तुम्हें वहां नहीं होना चाहिए था जैक मेरी मदद करो यहां ये क्या हो रहा है पहरेदारों उन्हें पकड़ लो क्षमा करना भाई मुझे जाना होगा रुको जैक नहीं पहरेदारों उन्हें पकड़ लो पहरेदारों नहीं तुम कौन हो ओ हाय मैं हूं जैक आपने इतना खूबसूरत लिबास पहना हुआ है इस लिबास को डिजाइन किसने किया है क्या आप रक्स करना चाहेंगी महतर्मा आह यकीनन आह मुझे इतना अलत आ रहा है ये उम्दा है ए खुदा तुम कौन हो इसी पल मेरे महल से दफा हो जाओ नहीं रुको अब आ, मुझे कुछ कहना है आ, मैंने अपना फैसला कर इससे निकाह करूँगी। हाँ, नहीं नहीं। देखो तुम खूबसूरत हो, लेकिन मैं यहाँ शहजादी से मिलने आया हूँ, उन्हीं से शादी कर सकता हूँ। मुझे माफ कर देना। <laughs> हाँ, अपने आस-पास देखो, तुम्हारे ख्याल से मैं कौन हूँ? ओह, तो तुम शहजादी हो। मुझे तो शहजादी से मोहब्बत है, तो तुम क्या सोचती ह <laughs>